किताबें करती हैं बातें, आवाज की तरंगों पर प्रगतिशील साहित्य का खजाना श्रोताओं नमस्कार हर बुधवार और शनिवार को प्रसारित होने वाले सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में एक नई पुस्तक के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त शिल्पी इस पुस्तक का नाम है नौ जवानों से दो बातें दरअसल ये एक लेख है जो मूल रूप से एन अपील टू यंग नाम से लिखा गया था इसे लिखा था रूस के अराजकतावादी क्रांतिकारी पीटर क्रोपोटकिन ने वैसे तो वो एक और भूगोल थे लेकिन 1870 के दशक में सब कुछ छोड़कर क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए उनका ये लेख सबसे पहले उनके अखबार ला रिवॉल्ट में 1880 में प्रकाशित हुआ था उसके बाद से दुनिया भर में एक पर्चे के रूप में ये बार बार छपता रहा और आज भी इसकी अपील उतनी ही प्रभावी और झकझर देने वाली है ये पुस्तक राहुल फाउंडेशन ने प्रकाशित की है उपरोक्त परिचय भी हमने पुस्तक से ही लिया है किताब प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट जन विजिट कर सकते हैं। इस लेख का हिंदी में अनुवाद किया है सत्यम वर्मा ने आवाज है साथी पवन सत्यार्थी की आपकी सुविधा के लिए इस पुस्तक को पांच भागों में बांटा गया है सुनिए इसका पहला भाग आज मैं नौजवानों को सम्बोधित करना चाहता हूँ बूढ़े इस पंफलेट को रख दें और ऐसी बातें पढ़कर अपनी आंखें ना दुखाएं जो उन्हें कुछ भी नहीं देगी। जाहिर है बूढ़ों से मेरा मतलब उनसे है जो दिल और दिमाग से बूढ़े हैं मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आप 18 या 20 वर्ष की उम्र के हैं कि आपने अपनी अप्रेंटिसशिप या पढ़ाई पूरी कर ली है कि आप जीवन में बस प्रवेश कर रहे हैं मैं यह मानकर चलता हूं कि आपका दिमाग उस अंधविश्वास से मुक्त है जो आपके अध्यापक आप पर थोपने की कोशिश करते रहे हैं कि आप शैतान से नहीं डरते और आप पादरियों और धर्माचार्यों की अनाप शनाप बातें सुनने नहीं जाते इसके साथ ही आप उन सजे धजे छैलों एक सड़ रहे समाज के उन उत्पादों में से नहीं हैं जिन्हें देखकर अफसोस होता है जो अपनी बढ़िया काट की पतलूनों और बंदर जैसे चेहरे लिए पार्कों में घूमते फिरते हैं और जिनके पास इस कम उम्र में सिर्फ एक ही चाहत होती है किसी भी कीमत पर मौज मस्ती लूटने की कभी न बुझने वाली चाहत इसके उलट मैं यह मानता हूं कि आपके सीनों में गर्मजोशी से भरा एक दिल धड़कता है और इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं जानता हूं कि आपके मन में पहला सवाल यह उठता है कि आपने अक्सर खुद से पूछा है मैं क्या बनूंगा यह सच है कि नौजवानी में इंसान यह सोचता है कि किसी विद्या या विज्ञान का वर्षों तक समाज की कीमत पर अध्ययन करने के बाद वो अपनी बुद्धि अपनी क्षमता अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए करेगा जो आज बदहाली दुख और अज्ञान में जी रहे हैं उसने अपनी पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि वो अपनी उपलब्धियों को अपने निजी लाभ के लिए लूट के औजारों के रूप में इस्तेमाल करेगा अगर वो ऐसा नहीं सोचता तो जरूर ही उसका मस्तिष्क विकृत होगा और व्यसनों ने उसे पागल बना दिया होगा आप भी उनमें से हैं जो ऐसा सपना देखते हैं देखते हैं ना अच्छी बात है आइए अब देखते हैं कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता कि आप किस तबके में जन्मे हैं हो सकता है कि आप पर भाग्य की कृपा दृष्टि हो और आप विज्ञान का अध्ययन कर सके हो आप डॉक्टर बैरिस्टर लेखक या वैज्ञानिक बनने वाले हों आपके सामने एक व्यापक क्षेत्र खुला हो आप विस्तृत ज्ञान और प्रशिक्षित मेधा से लैस होकर जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आप महज एक ईमानदार दस्तकार हो जिसका विज्ञान का ज्ञान उतना ही है जितना आपने स्कूल में सीखा था लेकिन आपके साथ यह फायदा है कि आपने खुद अपने अनुभव से यह सीखा है कि हमारे समय में मेहनत का श्लोक कैसी कमर तोड़ मेहनत की जिंदगी गुजारते हैं अभी मैं पहले वाली बात लेकर चलूंगा दूसरी स्थिति पर हम आगे बात करेंगे मैं ये मान लेता हूं कि आपको वैज्ञानिक शिक्षा मिली है मान लेते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कल को मोटे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आपको एक बीमार औरत को देखने के लिए बुलाने आएगा वह आपको उन सकरी गलियों में लेकर जाएगा जहां आमने सामने रहने वाले पड़ोसी चाहे तो राहगीरों के सिर के ऊपर से एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं आप गंदगी और बदबू से भरे एक माहौल में दाखिल होते हैं जहां सिर्फ एक घिसी हुई ढिबरी की टिमटिमाती लौ रोशनी दे रही है आप गंदी सीढ़ियों से गुजरते हुए दो तीन चार या पांच मंजिल ऊपर चढ़ते हैं और एक अंधेरे सर्द कमरे में आप पाते हैं कि वो बीमार औरत गंदे चिथड़ों से ढके बिस्तर पर लेटी है फटे पुराने कपड़ों में ठिठुरते हुए पीले चेहरे वाले बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से आपको देखते हैं औरत का पति जीवन भर 12-13 घंटे रोज काम करता रहा है चाहे जो भी हो जाए अब पिछले तीन महीने से वो बेरोजगार है उसके धंधे में बेकार होना अनहोनी बात नहीं है हर साल एक बार ऐसा होता है लेकिन पहले जब वो बेरोजगार होता था तो उसकी पत्नी पंद्रह आने रोज पर घरों में काम कर दिया करती थी शायद उसने आपकी भी कमीज धोई हूं लेकिन अब पिछले दो महीने से वो बिस्तर पर है और दुख तकलीफ ने अपने गंदे पंजों में पूरे परिवार को जकड़ लिया है डॉक्टर आप उस बीमार औरत के लिए क्या नुस्खा लिखेंगे आपने पहली नजर में ही देख लिया है कि उसकी बीमारी की वजह खून की कमी अच्छे भोजन का अभाव और ताजा हवा न मिलना है आप उसे क्या लेने को कहेंगे रोज अच्छा भुना हुआ मांस देहात की खुली हवा में थोड़ी कसरत नमी से मुक्त और हवादार बेडरूम क्या विडंबना है अगर वो इस सब का खर्च उठा सकती तो आपकी सलाह का इंतजार किए बिना ही बहुत पहले ही ये सब कुछ हो चुका होता अगर आप दिल के भले हैं साफगोई से बातें करते हैं और आपके चेहरे पर ईमानदारी है तो परिवार के लोग आपको बहुत सी बातें बताएंगे वो आपको बताएंगे कि पार्टीशन के दूसरी ओर रहने वाली औरत जो इस कदर खांसती है कि सुनकर आपका कलेजा फटने लगता है एक गरीब धोबीण है जो कपड़े स्त्री करके गुजारा करती है वो यह भी बताएंगे कि एक मंजिल नीचे रहने वाले सारे बच्चों को बुखार है यह भी कि सबसे नीचे रहने वाली दर्जन बसंत तक जिंदा नहीं रह पाएगी और अगले मकान में तो हालात और भी बुरे हैं इन सब बीमार लोगों से आप क्या कहेंगे आप उन्हें भरपूर खाना खाने हवा बदलने थोड़ी कम मेहनत करने की सलाह देंगे आप सोचते हैं कि काश आप ऐसा कर पाते लेकिन आप ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते और टूटे दिल के साथ आप बाहर आ जाते हैं आपके होंठों पर बस एक गाली होती है अगले दिन आप उस कबूतर खाने में रहने वाले लोगों की किस्मत पर दुखी मन से सोच रहे होते हैं कि आपका पार्टनर बताता है कि कल एक नौकर उसे लेने आया था चार घोड़ों वाली एक बखी में यह एक बढ़िया हवेली की मालकिन के लिए थी रातों को नींद ना आने के कारण थकी हुई एक औरत के लिए जिसका सारा समय सजने धजने भेंट मुलाकातों नाच पार्टियों और मूर्ख पति के साथ झगड़ों में खर्च होता था आपके दोस्त ने उसे सलाह दी कि अपने जीवन के ढंग को थोड़ा नियमित करें थोड़ा कम गरिष्ठ भोजन करें खुली हवा में थोड़ा टहल लिया करे गुस्से को काबू में रखें और किसी तरह के उपयोगी काम के अभाव की थोड़ी बहुत भरपाई करने के लिए अपने बेडरूम में ही सही कुछ कसरत वसरत कर दिया करें। एक इसलिए मर रही है क्योंकि उससे अपने पूरे जीवन में ना तो कभी जी खाना मिला है और ना ही जी भर आराम दूसरी इसलिए दुखी है क्योंकि उसने अपने जन्म के समय से कभी ये जाना ही नहीं कि काम क्या होता है अगर आप ऐसे तुच्छ स्वभाव के व्यक्ति हैं जो खुद को हर चीज का आदि बना लेता है जो बेहद विचलित कर देने वाले दृश्यों को देखकर भी बस एक ठंडी आह और शरीर की एक गिलास से राहत पा जाता है तो आप धीरे धीरे ऐसी विपरीत स्थितियों के आदि बन जाएंगे और एक पशु वृत्ति आप पर हावी होती जाएगी आपके जेहन में बस एक ही ख्याल रहेगा कि किसी तरह मौज मस्ती में जीने वालों की बिरादरी में शामिल हो जाएं ताकि फिर कभी उन दुखियारों के बीच जाना ही न पड़े लेकिन अगर आप इंसान हैं अगर आपकी हर भावना इच्छा पूर्वक किए गए कार्य में तब्दील होती है अगर आपके भीतर बुद्धिमान व्यक्ति को पशु ने कुचला नहीं है तो किसी दिन आप खुद से या कहते हुए घर लौटेंगे कि नहीं ये गलत है और अब ऐसा नहीं चलते रहना चाहिए बीमारियों का इलाज करना ही काफी नहीं है हमें उनकी रोकथाम करनी चाहिए जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार और थोड़े से बौद्धिक विकास से हमारे आधे रोगी और आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी शरीर विज्ञान को कुछ देर किनारे रख दो खुली हवा अच्छा भोजन कम जानलेवा मेहनत हमें यहां से शुरू करना चाहिए इसके बिना डॉक्टर का पूरा पेशा ही ठगी और बात बहादुरी के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा उसी दिन आप समाजवाद को समझना शुरू कर देंगे आप इसे पूरी तरह जानना चाहेंगे और अगर परोपकार शब्द आपके लिए महत्वहीन नहीं है अगर आप प्राकृतिक विज्ञान के दार्शनिक की तर्कशीलता को सामाजिक प्रश्न के अध्ययन पर लागू करेंगे तो आप पाएंगे कि अंतः आप हमारे बीच आ गए हैं और आप सामाजिक क्रांति लाने के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे हम करते हैं लेकिन शायद आप कहेंगे सिर्फ व्यवहारिक काम भाड़ में जाए मैं खुद को शुद्ध विज्ञान के लिए समर्पित करूंगा मैं एक खगोलशास्त्री, एक भौतिक विज्ञानी एक रसायन विज्ञानी बनूंगा यही वे काम है जो हमेशा फलदायी होते हैं भले ही वे फल भावी पीढ़ियों को मिले आइए पहले यह समझने की कोशिश करें कि आप विज्ञान के प्रति समर्पित होकर क्या हासिल करना चाहते हैं क्या आप महज उस आनंद की खोज में हैं जो बेशक अपरमित होता है जो प्रकृति के अध्ययन और हमारी बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग से प्राप्त होता है अगर बात यह है तो मैं आपसे कहूंगा कि जो दार्शनिक इसलिए विज्ञान को अपनाता है कि वो अपना जीवन सुखद बना सके वो उस पियक्कड़ से किस तरह अलग है जो सिर्फ शराब से मिलने वाले तात्कालिक सुख की तलाश में जीता है इसमें कोई शक नहीं कि दार्शनिक ने अपना सुख साधन ज्यादा बुद्धिमानी से चुना है क्योंकि यह उसे दारूबाज की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा और दीर्घजीवी आनंद देता है लेकिन बस इतना ही फर्क है दोनों का उद्देश्य उतना ही है स्वार्थपूर्ण निजी सुख लेकिन नहीं आपको यह स्वार्थपूर्ण जीवन बिताने की चाह नहीं है विज्ञान के लिए काम करके आप मानवता के लिए काम करना चाहते हैं और अपने अध्ययन तथा जांच पड़ताल में आप इसी विचार से निर्देशित होंगे ये एक सुहाना भ्रम है हम में से कौन होगा जिसने पहली बार विज्ञान के प्रति समर्पित होते समय इसे गले से नहीं लगाया होगा लेकिन अगर आप वाकई मानवता के बारे में सोच रहे हैं अगर आप अपने अध्ययन में मानवता की भलाई का लक्ष्य रखते हैं तो एक विराट प्रश्न आपके सामने उठ खड़ा होता है क्योंकि आप में चाहे जितने भी कम आलोचनात्मक भावना क्यों ना हो आप जल्दी ही यह देख लेंगे कि हमारे आज के समाज में विज्ञान विलासिता के मातहत ही है इसका इस्तेमाल कुछ लोगों का जीवन सुखपूर्ण बनाने के लिए होता है लेकिन अधिकांश मानवता की पहुंच से यह दूर ही रहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान की ठोस प्रस्थापनाओं को आए एक सदी से ज्यादा ऐसा गुजर चुका है लेकिन हमें से कितने हैं जो इन्हें पूरी तरह समझते हैं या वास्तविक विज्ञान आलोचनात्मक दृष्टि से लैस है मुश्किल से कुछ हजार लोग जो उन करोड़ों लोगों के बीच खोए से हैं जो अब भी पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक पाखंडियों की कटपुतलियां बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं एक कदम और आगे बढ़े और जरा इस बात पर एक नजर डालें कि विज्ञान ने भौतिक और नैतिक स्वास्थ्य के तर्कपूर्ण आधार स्थापित करने के लिए क्या किया है विज्ञान हमें बताता है कि अपने शरीर के स्वास्थ्य की हिफाजत करने के लिए हमें कैसे जीना चाहिए हमारी भीड़ भरी आबादी को जीवन की बेहतर परिस्थितियां मुहैया कराने के लिए क्या करना चाहिए लेकिन इन दो दिशाओं में किया गया अपार काम क्या महज हमारी किताबों में कैद होकर नहीं रह गया है हम जानते हैं कि ऐसा ही है और भला क्यों क्योंकि विज्ञान आज सिर्फ मुट्ठी भर विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है क्योंकि समाज को दो वर्गों मजदूरी पाने वाले गुलामों और पूंजी हड़पने वालों में बांटने वाली सामाजिक असमानता तर्कपूर्ण जीवन स्थितियों की इसकी तमाम शिक्षाओं को नब्बे प्रतिशत इंसानों के लिए एक कड़वा मजाक बनाकर रख देती है श्रोताओ सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे पीटर क्रो पोटकिन का लेख "नौ जवानों से दो बातें इसका हिंदी अनुवाद किया था सत्यम वर्मा ने इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने बुधवार को इसके दूसरे भाग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी फिलहाल मैं आपकी दोस्त शिल्पी लेती हूँ आपसे विदा नमस्कार करती हैं बातें, आवाज की तरंगों पर प्रगतिशील साहित्य का खजाना